हमारा जो उदाहरण था आखिरी अच्छी तनैशीत बन गया था ना आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश करना था वो हो गया था सर्पिशो शब्द पर पहुंच गए थे तो जो सर्पिश है सर्पिश शब्द होता है और इससे सप्तमी के बहुवचन में सप्तमी के बहुवचन में सुप प्रत्यय आया गीओस बाद इसम स्थाने इसकी पद संज्ञा होगी कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रातिपदिक होता है वो पद भी होता है कभी कभी होता है ना कभी कभी होता है या काफी भी होता है काफी जगह होता है या कभी कभी होता है कभी क्यों जी कुण? काफी जगह होता है कभी कभी होता है काफी होता है काफी हो काफी होता है कभी कभी होता है जो पद होता है जो प्रातिपदिक होता है वो पद भी होता है सामान्य स्थिति में प्रातिपदिक अलग चीज है और पद अलग चीज ऐसा समझते हैं जैसे उदाहरण बताओ प्रातिपदिक अलग चीज और पद अलग चीज जैसे जैसे रामा रामौ रामा रामम राम औऊ ये सब पद हैं पर इन पदों में राम प्रातिपदिक है प्रातिपदिक शब्द का अर्थ ही ये है प्रातिपदिक का अनवर्थ संज्ञा है प्रत्येक पद में होने वाले को प्रातिपदिक कहते हैं प्रतिपद शब्द से तद्धित प्रत्यय कर दिया प्रतिपदम भव ये इसका विग्रह है ये जो प्रतिपदम शब्द है एक सप्तमी में प्रतिपदम सप्तमी व्यक्ति के अर्थ को दे रहा है तो सप्तमी में प्रतिपदम बन जाएगा क्या जैसे शालायम भवा होता है न ऐसे ही ये प्रतिपदम भवा है प्रतिपद शब्द अपने पास एक शब्द है और इससे सप्तमी व्यक्ति में गी आया ठीक है तो गी का ई बचता है वैसे तो तो ऐ और ई को ए हो जाता है न जैसे राम शब्द से रूप बनाते हैं सप्तमी में तो रामे बनता है कैसे बनता है वो घी का ई रह करके और गुना होकर रामे बनता है तो यहाँ पर भी प्रतिपदम प्रतिपद और घी घी के ई बचा तो गुना करेंगे तो प्रतिपदे बनेगा पर, पर बन रहा है प्रतिपदम कैसे बन रहा है तो एक सूत्र है ये अव्यय भाव समास है प्रतिपद तो अव्यदाप सुप अव्यय से उत्तर सुप विभक्ति का लुक हो जाता है अव्यादा का अर्थ है आप और शुभ विभक्ति काकारांतव्य भाव है न ऐसा अव्ययी भाव है, है जो अकार जिसके अंत में है अकारांतव्य भाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता अव्यादापसुपा ने तो लुक किया पर उसका अपवाद सूत्र है एक और अव्ययी विभक्ति का लुक नहीं होता न अव्यय भाव एक वाक्य हो गया तीन वाक्य हैं ये। अव्ययी भावाद अतह। अतह जो है। वाक्यो हैत मानी अकारांत अत मानी अकारांतव्य भाव से उत्तर सुप का लुक नहीं होता अम तुम लेकिन उस सुप को अम हो जाता है दूसरा वाक्य तीसरा वाक्य पन्च, पंचमी को, को छोड़कर पंचमी विभक्ति हो तो ना तो लुक होता है और ना अम होता है दोनों का निषेध कर दिया कैसे कैसे कर रहे हैं दोनों है? दोनों कैसे है दोनों बात का का हो इसमें ऐसा हो गया ना कि तभी भाव से उत्तर लुक कारांत भाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं होता एक बात आम हो जाता है दूसरी बात तो फिर कहा पंचमी को छोड़कर पंचमी में आम नहीं होता तो क्या होगा लुक भी नहीं होगा पंचमी विभक्ति में जो अम प्राप्त हो रहा था ना उसका निषेध कर दिया कि पंचमी में यह अम नहीं होता जो पंचमी में आम नहीं होता है तो क्या होगा तो तो लुक का तो मना कर दिया एक बार कर दिया कि अकारांत विभाव से उत्तर विभक्ति का लुक नहीं, नहीं होता फिर पंचमी से उत्तर अम नहीं होता तो पंचमी से उत्तर अम नहीं होगा तो फिर वो जो जो जो स्थिति थी ना लुक न होने नहीं की वो बनी रहेगी तो इसलिए उपकुंभ शब्द का पंचमी में उपकुंभा आनय ऐसा रूप बनता है उपकुंभम नहीं बनता उपकुंभ शब्द का पंचमी में उपकुंभाद।, उपकुंभाद आने ऐसा बनता है घड़े के समीप से कुछ ले आओ को, किसी को बोला घड़े के समीप में कोई चीज़ रखी हो उपकुंभा आने कहाँ से लाऊं बोले उपकुंभाद आने उपकूपाद आने कुएँ के समीप से ले आओ कोई समिधा पड़ी थी कहाँ से लाऊं जिसने पूछा था उसको भी पता था तो बोले उपकूपाद कुए के समीप से ले आओ समझ गए तिष्ठति के समीप है नाव्यवा का एक सूत्र है उसने कहा काव्यभाव अदंत विभाव सूत्र लुक नहीं होता अम तो लेकिन अम हो जाता है दूसरी बात और पंचमी में अम नहीं होता तो फिर क्या होगा लुक भी, लुक भी नहीं। पारी पारी उसका लुक, लुक, नहीं। लुक का तो पहले ही निषेध कर दिया पहले वाक्य से निषेध तो पहले वाक्य का कार्य ठहर गया पंचमी पंचमी में में नहीं, नहीं, नहीं होता में जब आम नहीं होगा लुक भी नहीं। तो निषेध जो किया था ना लुक का वो रूप ठहर गया चार वाक्य है ना अव्यद आप ठीक है नाविभाव अत ये हो गया हम अम तू अपम्या ऐसे लिख करके समझ लिया गुरु जब ना समझ में आए इसने तो लुक कराया इसने मना किया इसने हम कर दिया इसने इस अम का निषेध कर दिया तो ये वाला इससे ऊपर वाला कार्य ठहर गया ये तो लुक करा रहा है ना तो इसके द्वारा पंचमी को अम नहीं होता पंचमी को अम नहीं होता तो क्या रहेगा ऐसे समझो कि पंचमी को जब हम नहीं होगा तो क्या होगा लुक पाएगा लुक का निषेध हो गया नाविभाव या यूं समझो सभी विभक्तियों का लुक का तो निषेध हो ही गया पर उन सब विभक्तियों को अम प्राप्त हो रहा है और पंचमी को छोड़कर हम होता है पंचमी के स्थान में हम नहीं होता है और तृतीय सप्तमी और बहुलम एक सूत्र है तृतीय और सप्तमी में विकल्प से होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तृतीया और सप्तमी में दो रूप बन जाते हैं उपकुंभेल भी बन जाएगा उपकुंभम भी बन जाएगा और सप्तमी में उपकुंभे भी बन जाएगा और उपकुंभम भी बन जाएगा ठीक है तृतीया सप्तमी और बहुलम दूसरे तय चौथे पाद का ही सूत्र है तृतीया और सप्तमी भक्ति के स्थान में बहुल घर के होता है बहुलघर के आम होता है तो सप्तमी प्रतिपदे भी बन जाएगा प्रतिपदम भी बन जाएगा तो ऐसा नहीं कह सकते प्रतिपदम गलत है प्रतिपदम और प्रतिपदे दो रूप बनेंगे पंचमी में एक ही रहेगा शब्द शब्द से बहुल का मतलब आप विकल्प ही ले लो वैसे बहुल का काफी क्वचित प्रवृति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देवा विधेयर विधानम बहुधा समीक्षे चतुर्विधम बाहुल कम चार प्रकार का बहुल है, है? कहीं कार्य हो जाता है कहीं नहीं होता है कहीं विकल्प से होता है कही बिल्कुल ही नहीं होता है कुछ को और ही हो जाता है ठीक है गाने में भी आता है इस श्लोक तो आप लोग गा भी सकते इसको। क्वचित प्रवृत्ति कुचित प्रवृत्ति भाषा विभाषा धन्य अन्य देवाधान बहुदा समीक्षा चतुर्विधम बाहुल कम बद तो यहाँ पर देखिए प्रतिपदम भव प्रातिपदिकम ऐसा बन गया ठक प्रत्यय किया और जैसे उस दिन मैंने तद्दित की सिद्धियां करवाई थी ठक्की से चे। ठक्टी चे। ठक्टी चे। अध्यात्मादि अध्यात्मादि एक आकृति गण आकृति गण मानी कुछ शब्द दिखा दिए बाकी अपनी तरफ से विचार करने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दिया ठीक है अध्यात्मादि शब्दों से ठक प्रत्य होता है तो आदि जो है प्रकारवाची है यहाँ पर ये जो विभक्ति यहाँ प्रतिपद, कौन सी विभक्ति है प्रतिपद ही है ये ये पूरा जो है कृत प्रातिपदिक हो गया प्रातिपदिक का अवय है ना ये जी। सुबोधात गया। कह को है को ठस्से का आदियज को ठीक है अब यहाँ पर ये जो कह के पड़ रहे ऐ का लोप किससे होगा यजीबम भय संज्ञा होती है फिर भव्य के अधिकार में जैसे भी जैसे लोप होता है इन दोनों सूत्रों का अर्थ भी आता है तो काफी मतलब जगह आप काम कर सकते हो यजीब का अर्थ हाँ बोलिए सर्व सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादियों में यकारि आजादी प्रत्येक परे रहते पूर्व की में तो देखो यहाँ पर ये यकारि आजादी है तो भैसन जय किसकी करेंगे प्रातिपदिक की करेंगे तो भविष्य के अधिकार में यह से चीज का बता दो हाँ देख लीजिए आप बोलो तो ये कहाँ तो ये ये ये लगा रहे हो हाँसी एको होकर ई के स्थान में ये हो गया ए मिल गया तो यह का रूप चला दिया से बन गया इस तरह से ये कह का लोप हो गया प्रातिपदिक बन गया ये प्रातिपदिक है तो मैंने ये पूछा था क्या सब जगह बहुत जगह होता है प्रातिपदिक और जो पद है वो समान रूप वाला या कहीं कहीं होता है तो बहुत जगह होता है जहाँ भी स्वादि स्वर नाम स्थाने सूत्र से पद संज्ञा होती पद है।, है और जहाँ भी नख के सूत्र से पद संज्ञा होती है, है? वहाँ सब जगह प्रातिपदिक और पद एक समान होता है नह के तो खैर आपने अभी पढ़ा नहीं है पर नह सूत्र भी पद संजय करता चार सूत्र पद संज्ञा करते हैं स्वादिष्ट स्वर्णाम तो जहां भी स्वादिष्ट स्वर्णाम स्थान सूत्र से पद संज्ञा हो या सीतिचे से पद संज्ञा हो या नह सूत्र से पद संज्ञा तीनों सूत्रों से जहां पद संज्ञा होगी वहां पद और प्रातिपदिक समान ही रहते हैं जैसे भगवत शब्द से छस प्रत्य किया भवदीया बनाते हैं सीति जैसे पद संज्ञा होती है चे सूत्र से अपने पास सूत्र क्या है ग आपका यह प्राथ प्राथ इसका तो लुक हो जाएगा छस का सल चला जाएगा 6 को यह हो जाएगा ये नहीं गया। नाम। अब यहां पर जो ये नित है जिसका इसको पद कहते हैं तो ये पद भी है और प्रातिपदिक प्राथि प्राथ भी है और राजन आगे भ्याम भ्याम के परे रहते स्वादिष्ट स्थान इसकी पद संज्ञा हो जाती है तो राजन प्रातिपदिक भी है पद भी है तो स्वादिष्ट का उदाहरण हो गया सीतिचे का हो गया न के के जैसे राजन आगे किया ये द्वितीय समर्थ से होता है, है? सुबोधा प्राप्तिपद इसका तो लुक हो जाएगा और ये के के पर रहते इसकी पद संज्ञा हो गई तो यह पद भी है और प्रातिपदिक भी है तो तीन उदाहरण दे दिए अब मैं एक चौथी बात पूछता हूँ क्या ऐसा कोई और भी स्थल है जहाँ पद और प्रातिपदिक किसी जगह दिखाई दे जाते हैं एक तो ये तीन सूत्र वाली बात हो गई स्वादिष्वर नाम स्थान है क्या कोई एक चौथा स्थल भी मिलेगा जहाँ पर ये तीन सूत्रों से अतिरिक्त भी पद और प्रातिपदिक समान होते हैं अब बोलिए प्रश्न ये है ये तीन सूत्र हैं जहाँ पर प्रातिपदिक और पद समान स्थिति में चले जाते हैं पद हो रही है और प्रातिपदिक एक ही की वैसे तो अलग अलग होता है सुप्त पद पद संज्ञा करते हैं पाद पाद तो प्रातिपदिक प्राति अलग, है। अलग है पद अलग है पर कोई ऐसा स्थल भी है जहाँ सुप्त मतलब ऐसी स्थिति बनती हो जहाँ पर कोई कोई और भी ऐसा कोई स्थल मिलता हो जहाँ प्रातिपदिक और पद एक ही की संज्ञा हो जाए प्राथमिक संज्ञा भी उसी की पद संज्ञा भी उसी की ये तीन सूत्र तो नहीं लग रहे हैं तीन को छोड़ के दूसरे सूत्र तीन को छोड़कर के कोई और ऐसा स्थल दिखाओ जहाँ प्रातिपदिक भी हो और पद भी हो इन तीन में तो मैंने ही दिखा दिया मैं तो चौथा पूछ रहा हूँ जहाँ सुप प्रत्यय का लुक या लोप हो जाता है और सुपतिंगंतम पदम सूत्र से प्रत्येकों प्रत्यय लक्षणम सूत्र की सहायता से जहाँ की जाती है आपको ये बोलना चाहिए जहां सुप पदम पद संज्ञा जहाँ लक्षण का सहयोग लेकर करेगा वहां पर पद और प्रातिपदिक एक ही प्राप्ति जहां सुप तिंगम पदम पद संज्ञा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण की सहायता से करेगा प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण की सहायता लेकर करता है ना पद संज्ञा कहीं जैसे राजन शब्द सु आया लोग लोप लोप हो हो गया, गया, है ना? या हे राजन बनाते हैं, इसका हो गया। तो प्रत्य लोपे प्रत्यय लक्षण की सहायता से सुप्तिगणतम पदम ने कार्य किया यहाँ पर सीधा तो कार्य नहीं कर सकता है आबंध तो प्रातिपति की नहीं है ना? आबंत जो है वो तो प्रातिपदिक ही नहीं है आप जो बता रहे हो आबंध प्रातिपदिक थोड़ी है अप्रत्यय निषेध हो जाएगा ना जैसे अजा है अजा ये आबंत शब्द है इसकी प्रातः है क्या मैं पूछता तो फिर क्या उत्तर देते अजा की प्रात संज्ञा है नहीं, क्यों क्यों नहीं है प्राज्ञा अर्थवान शब्द तो है ये क्यों भाई अजा की प्रसंजा है अर्थवान सब प्रातपदिक होता है जी है तो, है क्यों प्रातपति संज्ञा क्यों नहीं है अजाके ये पूछ रहा हूँ नो अर्थवान तो हो पर प्रत्यय रहित हो सब ये प्रत्यय सहित है हाँ अर्थवान सब की प्रसंध्या होती है प्रत्य, प्रत्य चोड़। तो, चोड़। तो फिर प्रत्य होता है एक एक जगह सुपो नहीं वैसे बोल रहा हूं। एक होता है है और पटु शब्द पहले बैठता है ये प्रत्य। सारे प्रत्यय तो परे बैठते हैं ये पहले बैठता है तो प्रत्यय रहित की प्राज संज्ञा कह रहे हो ना तो इसकी प्रध्या क्या मना हो जाएगी कर रहे ना प्रत्य संजय जो पर में बैठे प्रत्यय और और इसको तो पहले कर रहे हैं फिर हम तो इसकी प्रत्ये ही नहीं मान रहे हो अब मोहर से पाणी के हिसाब से तो पर में होना चाहिए और वहाँ का है विभाषा सुपो बहुच पुरुषतात्नी ने तो ये नियम बनाया सेव अस्य नियम से करता यह परस नियम भी दधाती जो परसचय नियम का करता है वही सुको विभाषा सुखो बहुत पुरुषतात्व का करता है हैं? उन्होंने एक कहा से बहुच होता है और वो पहले बैठता है तो यहाँ पहले बैठ गया तो आपने जो अर्थ किया है ना वो अर्थ ये कर दिया कि प्रत्यय रही तो, तो मैं तो ऐसा अर्थ ही नहीं कर रहा हूँ प्रत्यय रही तो मतलब मैं अर्थ ऐसा नहीं कर रहा हूं ना अर्थवत् अधातु अप्रत्यय प्रत्येक अर्थ ये नहीं कर रहा हूं प्रत्यय रहित की प्रात संज्ञा होती है वहां पर प्रत्येक अर्थ है प्रत्यांत। प्रत्यांत संज्ञा नहीं होती प्रत्येक अर्थ वहां प्रत्यंत है प्रत्येक शब्द से तदंत ग्रहण हो जाता है क्योंकि प्रत्येक के लाता नहीं किसी प्रकृति से ही आएगा ना तो जिस प्रकृति से आएगा उस समुदाय को प्रत्यांत कहेंगे जैसे अजा शब्द प्रत्यांत है क्योंकि यहां पर ताप प्रत्यय है तो अजा को हम प्रत्यांत कह सकते हैं ठीक है तो यहां पर बहुपटु शब्द को प्रत्यांत नहीं कह सकते ना इसलिए प्राज का निषेध नहीं हो रहा अप्रत्यय से निषेध इसलिए नहीं हो रहा ये प्रत्यांत नहीं है अर्थवत् अर्थवत्धातु अप्रत्याय धातु रहित अर्थवान हो या प्रत्यांत शब्द अर्थवान हो तो प्राच नहीं होती तो ये प्रत्यांत नहीं है प्रत्यय तो आदि में बैठा हुआ है यहाँ प्रत्यांत शब्द की प्राच का निषेध होता है ये अजा तो प्रत्यांत है पर यह प्रत्यांत नहीं है, है? समझ गए जिस प्रकृति से प्रत्यय किया गया है हैं? वहां तक प्रत्यंत शब्द का अर्थ गृहित होगा जैसे हम मान लीजिए पटु शब्द से जस ले आए क्योंकि सुबंध से होता है ना सुबंध से क्या होता है बोलिए सुबंध पटु जस सुबंध से होता है ये बहुच ये जो जस है ना ये सुप में आ जाता है सुबंध से बहुच होता है प्रातिपदिक से बहुच नहीं होता है एक तो प्रातिपदिक से प्रत्यय कर रहे हो एक सुबंध से कर रहे हो तो किस से कर रहे हैं ये बहुच प्रत्यय कैसे पता चला सुबंध से कर रहे हैं सूत्र में बोलो ना विभाषा सुपो भोज पुरुष तत्व की वहां सुप कह रखा है सुबंध से कर रहे हैं विभाषा सुपो तो ये सुबंध है ना पटु ठीक है तो इससे यह बहु बैठा दिया अब इसकी हम अर्थवान शब्द की प्रात संज्ञा होती है धातु ना हो और प्रत्यांत ना हो तो यह जो पूरा शब्द है इसको आप प्रत्यांत कह सकते हो यह प्रत्यय है यह भी एक प्रत्यय है इसको लेकर तो प्रत्यांत नहीं कह सकते पर क्या इसको लेकर प्रत्यांत कह सकते हैं जी, जी। प्रत्यंत की प्राथसंज्ञा नहीं होती सूत्रकार्थ बोल रहा हूं अर्थवान शब्द प्रातिपदिक होता है धातु को छोड़कर और प्रत्यांत को छोड़कर हम्म धातु को छोड़कर प्रत्यांत को छोड़कर प्रत्यय अंत में जिसके जस किसके अंत में है भाईपटु किसके अंत में बहुपटू बहुपटु के अंत में यहां तक है ना लेकिन यहां तक दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं माना जाएगा आंखों से तो दिखाई दे रहा है पर दिखाई देते हुए भी ये पूरा नहीं लिया लिया लिया लिया जा सकता कितना लिया जाएगा जाएगा जाएगा केवल इतना ही क्यों ऐसा नियम है कि जिससे वो जाता उसी को लेकर के प्रत्यंत कहा जाएगा जैसे पटू से जस लाया गया तो पटू तक ही वो प्रत्यंत की सीमा होगी पटू से आगे नहीं बढ़ेंगे तो प्रत्यांत का निषेध पटुजस की प्रात संज्ञा का निषेध हो सकता है पर बहु पटुजस जो ये पूरा समुदाय है ये एक जो अर्थवान शब्द बना है इसकी का नहीं नहीं होगा नहीं होगा तो यहां से लेकर यहां तक की प्रात संज्ञा हो जाएगी अर्थवान शब्द मानकर और सुबोधातु सुबोधातु प्रातपति के प्रत्यय किया जाता है ना यश्मात प्रत्यधि ये सूत्र आ रहा है तिंग पदम में जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि की जाए उतने मात्र की तदंत की पद संज्ञा होती है पटु से जस किया गया तो पटु तक ही सुबंत माना जाएगा जिस शब्द से प्रत्यय लाते हैं वहां तक ही सुबंत माना जाएगा सुबंत और तिगंत माना जाएगा उससे आगे हम सुबंत कहने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे जैसे सुबंध कहें ना यहाँ तो, तो सुबंध तो तो तो तो तो कहने से या प्रत्यांत कहने से केवल पटु जस प्रत्यांत शब्द का जो अर्थ यही गृहित हो पाएगा बहुत प्रत्यांत नहीं बनेगा तो प्रत्यांत की जो निषेध है ना प्राचीन संज्ञा का निषेध वो यहाँ प्रत्यांत की निषेध प्रत्यांत शब्द से जो निषेध किया है इसका नहीं होगा पूरे समुदाय का निषेध होगा केवल पटु जस का यदि कहीं पर हम पटु शब्द से जस लाएँ तो यहां पर yes. अर्थव धातु प्रत्यय प्रातिपदिक हम प्रा करें पूरे की तो फिर प्रत्यांत से प्रात का निषेध हो जाएगा यहाँ नहीं होगी प्राप yes. पटु जस इस समुदाय की नहीं होगी क्यों अप्रत्यय सूत्र का अर्थ है प्रत्यांत की प्रा नहीं होती अर्थवान तो हो अर्थवान है ये पर प्रत्यात् नहीं होती ठीक है पर यहां बहुपटु जस इस पूरे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी अर्थवान मानकर अर्थवान मानकर ठीक है यहां पर प्रकृति और प्रत्यय क्या है बहु बहुपटुज शब्द में पटुज प्रकृति है जिससे प्रत्यय लाते उसको प्रकृति कहते हैं सुवंत प्रकृति, है। है। प्रकृति है तो प्रकृति और प्रत्यय का जो एक समुदाय है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवान मान करके ये इसका अलग अर्थ है इसका अलग अर्थ है पर समुदाय का एक अलग ही अर्थ हो गया ठीक है प्रत्यंत समुदाय जो है ना वो केवल पटु जस है और हम यहाँ पर देख रहे हैं बहु पटु जस तो बहु पटु जस की प्राथमिक संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी। किससे होगी जस यहाँ पटु के अंत में नहीं माना जा रहा है तो केवल पटु के अंत में जिस प्रकृति से प्रत्यय लाया गया यश्मात प्रत्य विधि जुड़ा हुआ है जिस प्रकृति से प्रत्यय विधि की गई है वह प्रत्यय वह सुप प्रत्यय विधि का मतलब सुप विधि प्रत्य विधि की अनुवृत्ति है सुपतिगतम पदम में और उसका अर्थ है जिस प्रकृति से सुपतिग विधि है और तदादि की है वह आदि में है जिसके उस समुदाय की पद संजय सुपतिगंतम पदम का सामान्य अर्थ सामा आपने पढ़ा है उसका पूरा अर्थ ये सुपतिगतम पदम का सामान्य अर्थ तो यह है सुबं तिंग पद होता है पर इसका सही सही अर्थ यह है कि जिस प्रकृति से प्रत्येक विधि की विधि विधि माने सुप्तिंग की जाए वह तदादी और वह और इस समुदाय की जिस प्रकृति से विधि की गई तदादी और तदन तदंत समुदाय को ग्रहण सुप्तिंग के द्वारा सुप्तिंग के द्वारा समुदाय को विशेषित कर रहे हैं जिस प्रकृति से सुप्तिंग विधि की गई वह अंत में है जिसके ये वह अंत में जिसके अर्थ कैसे निकाल लिया सुप्ति के द्वारा समुदाय को विशेषित कर रहे हैं शब्द रूप को विशेषित कर रहे हैं सुप्ति विशेषण है शब्द रूप विशेष और विशेषण से तदंत हो जाती है तो क्या अर्थ होगा जिस प्रकृति से प्रत्येक सुप्ति विधि की गई तदंत शब्द रूप और तदादी शब्द रूप तदादि और तदंत शब्द रूप तदादि भी आ रहा है युपतिग विधि तदादी तदंत ये तदंत शब्द कैसे जुड़ा तदंत माने सुबंत तिंगंत तदादी सुबंध तदादी सुबंध का क्या अर्थ हुआ वो प्रकृति आदि में जिसके ऐसा सुबंध समझ में आ गया अब बताओ प्रेम जी जिस प्रकृति से सुप्रत और सुख और तिंग विधि की है वह आदि तथा सुख अंत समुदाय होता है। है वह आदि में जिसके, ये जो प्रकृति है ना, आदि में है जिसके जिसके किसके नहीं नहीं, वह आदि में जिसके जस सहित ये पूरा समुदाय और सुबंत मानी वह अंत में है जिसके मतलब इधर से भी बांध दिया सीमा और इधर से भी सीमा बांध दी वो प्रकृति आदि में है जिसके वो तो तदादी होगा प्रकृति से प्रत्यय किया गया है तो तदादी आदि मानी वह प्रकृति आदि में है जिसके मानी प्रत्येक के प्रकृति आदि में है जिस प्रत्यय के और प्रत्यय अंत में है जिस प्रकृति के दोनों तरफ से सीमा बांध करके उसको हम सुबंत कहेंगे सुबंत तिंगंत पद होता है तो सुबंत का क्या अर्थ है वो मैंने समझाया वहां पर सुबंत कहने से सुपंत में जिसके सुबंध अब सुपंत अंत में जिसके यहां तक है ना अंत में देखने में तो यहां तक है पर व्याकरण के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो सुबंत कहने से पटुजस कोई ही सुबंध कहेंगे बहुपटुज पड़ को सुबंत नहीं कहेंगे इसलिए इसकी पदसंध्या नहीं होगी इसलिए इसकी पद का निषेध नहीं होगा पटुजस में पद संज्ञा हो जाएगी और प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञाटस बहुपटूज की, की अर्थवान मान करके अर्थवान शब्द रूप प्रातिपदिक होता है अर्थवान मान करके इसकी प्रात संज्ञा हो जाएगी समुदाय अर्थवान मानकर अब बताओ ये जो मैंने बतलाया कि यहां पर अप्रत्यय निर्थविप्रत्यूपर क्यों नहीं करता मेरा है के उपर, कि क्यों नहीं, नहीं मान रहे हैं किसको पटु और जस को प्रत्यंत जस को प्रत्यंत मान रहे हैं पटु से पूरे समुदाय के लिए प्रत्यंत नहीं मान रहे हैं इसलिए पटु जस तो प्रत्यंत कहने से आएगा पर यहाँ शब्द हमारा बहुपटु जसूज हाँ बहु के लिए पटुजस प्रकृति है बहु प्रत्यय प्रत्य। है तो प्रकृति प्रत्यय समुदाय एक अर्थवान शब्द है इसलिए इसकी और अप्रत्यय निषेध करेगा नहीं प्रत्यंत जो है वो पटुजस तो है पूरा बहु पटुजस को देख रहे हैं हम तो बहु पटुजस जो है ये प्रत्यांत नहीं है हाँ तो अब हम यहाँ पर आते हैं जो हमारा मूल प्रसंग चल रहा था सर्पी सागे सुख ठीक है इसकी स्वादिष्ट भी है और प्रातिपदिक भी है है ठीक पदम नाम के के सूत्र आप लोगों को पढ़ाए सुप का जो विशेष अर्थ है वो भी आपको बताया ना तो यहाँ पर इसकी पद है और पदसंज्ञा होने से सज पदाधिकार का सूत्र लगता है सज और रो सुपी सुपी का अर्थ है ठीक है और विसर्ग खर के को होता है और वाशरी शर पर प्रत्याहार पर ये हो तो विकल्प से सकारादेश हो जाता है ये स्थिति है न हाँ एक पक्ष में विसर किया और एक बार से हो गया अब आ, नुम विसर्जनीय सर्व आदेश प्रत्यय सूत्र है आदेश सकार और प्रत्यय के सकार ये बोलिए जो सु है आदेश सकार है या प्रत्यय का सकार है ये वाला जो सु है हमने इण और कवर्ग से उत्तर ये इण ने तो इस ई को लिया इण से कवर्ग से उत्तर सर्जनीय सर व्यवहार वहीं पर एक सूत्र है ना जी। नुम विसर्जनीय और सर के व्यवधान में को भी होता है तो ये आदेश सकार है प्रत्येक का सकार है का सकार है हाँ प्रत्य। कैसे प्रत्य का सकार प्रत्येक हाँ शुभ प्रत्यय है ना तो प्रत्यय का सकार है और उसमें कहा नुम विसर्जनीय नुम के व्यवधान में विसर्जनीय के व्यवधान में सर प्रत्याहार के व्यवधान में भी होता है व्यवधान नहीं जानते जैसे इनका और आपके बीच में इनका व्यवधान है।, है किसी दूसरे का व्यवधान हो जाता है ना कोई दूसरी चीज आ जाए तो इन और उत्तर लेना चाहिए साक्षात उत्तर इन और कवर्क से साक्षात उत्तर तो ऐसे स्थगित तो होंगे जैसे करिष्यति अब ये इन में ई पहले है, पहले में का कैसे बोल के बताओ तर, करी हाँ हा? ये उत्तर है उच्चारण की दृष्टि से देखना पड़ेगा लिखने में जो भी है ये तो लिपि है उच्चारण को प्रकट करने में सदोष लिपि है ये ये लिपि जो है सदोष लिपि है ये मतलब बोलने में देखना पड़ेगा कि बोलने में किसका हम पहले बोल रहे हैं तो ये ई से उत्तर स है ना सीधा ई के और स के बीच में कोई रुकावट नहीं है पर यहाँ जो ई है यहाँ प पहले या ई पहले पहले पकार फिर अच्छा तो ई के बाद क्या है ये वाला आया कि ये वाला से आया ये वाला है ना तो इसका व्यवधान हो गया ना इसमें तो व्यवधान में भी क्या हो जाता है हो जाता है। तो इसकी रुकावट होते हुए भी इसमें पहुंच गए हम ये लीजिए हैं। और फिर इस को मूर्धन्य किस से किससे करोगे चलो इसमें इसमें करो। इसमें करो इसमें ऊपर वाले में सर नुम नुम ने ने सर के में है के के इसको मूर्धन्य आदेश हो गया है? तो सर्पिश एक प्राद प्राद कर। फिर करके दिखाओ शब्द है एक शब्द है मान रहे हैं तो तो फिर फिर जो है ना यहाँ पर प्रत्येक असरकार नहीं कह सकते इसको मूर्धन होगा एस्टोनाश टू से तो तो हाँ टू से ते? ऐसे कर दिया स्टोनाश टू ठीक है ऐसा ही लिखते हैं ना और स्टोनाश टू से इस सह को मूर्धन आदेश हो गया इस श्रैके, श्रैके योग में को सो हो जाता है की स्थितियों में एक हमने एक है दो किए। अच्छा अच्छा और, और मार्स टीवी तो किया व्युत्पन्न नहीं आया नहीं आया? जहाँ प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके देखते हैं, तो वो तो होते हैं व्युत्पन्न और प्रकृति प्रत्येक का विभाग जहां नहीं देखा जाता उसको कहते हैं अव्युत्पन्न शब्द एक नित्य है उसमें खंड नहीं है विभाग नहीं है तो तो अव्युत्पन्न